देवऋषि नारद जी कहते हैं हे व्यास देव जी मैं इस मंत्र का खूब जप करने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवायक ओम नमो भगवते वासुदेवायक ओम नमो भगवते वासुदेवायक खूब जप करने लगा हम हमें राग्ञ आने लगा और जब वन में जाने का विचार करते तो मैया की ओर देखते हैं। मैया मुस्कुरा कर देखे बेटा घर में रहे तो हम मन में नहीं जाते थे हे व्यास देव जी एक दिन हमारी मैया गौशाला में दूध लेने के लिए गई जिन ब्राह्मण की सेवा करती थी उनके लिए गौशाला में दूध लेने के लिए गई गौशाला से मैया दूध लेकर आ रही थी संध्या काल हो गया अंधेरा हो गया और हमारी मैया ने एक सर्प के ऊपर रख दिया पैर और उस सर्प ने हमारी मैया को व्यासदेव जी ढस लिया और हमारी मैया ने अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया जब हमें ये सूचना मिली हमारी मां का ध्यान तो हो गया है एक सर्प काटने सर्प के काटने से हमने ठाकुर जी को नमन किया अपनी मैया का अंतिम संस्कार किया और हे व्यासदेव जी हम तो उत्तर दिशा की ओर चल दिए मार्ग में धनवानों की नगरी हमें दिखलाई दी हमारा मन व्यासदेव जी वहां नहीं गया हम आगे गए बड़ा भयंकर वन था सिंह भालू रीच आदि ये भयंकर पशु हमें दिखलाई दिए लेकिन ईश्वर के भरोसे हम तो व्यासदेव जी चल रहे हैं मैं पांच साल का बालक था ईश्वर के भरोसे जा रहा था मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था आगे एक सुंदर वन आया बड़ा सुंदर वन था पीपल का वृक्ष था पवित्र नदी बह रही थी हमने विचार किया कि इससे तो सुंदरी सुंदर जगह कोई हो नहीं सकती हम तो वहीं बैठ गए और खूब मंत्र का जप कर रहे हैं नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमही प्रद्युम्नाय अनुद्धा नमः संकृष्णाय चाह उस समय मुझे भगवान की एक झांकी का दर्शन हुआ और जब मैंने मन में विचार किया कि मैं इस झांकी को सदैव देखता रहूं तो वे ध्यान अंतर ध्यान हो गया गायब हो गया मैं मन में विचार करता हूं कि परमात्मा कहा चले गए कहां चले गए खूब ध्यान करूं अब ध्यान में नहीं आए नेत्रों को खोला और मैं जोर जोर से रोने लगा कि प्रभु कहां चले गए आप उस समय व्यासदेव जी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देव ऋषि नारद जी इस जन्म में तुम मेरे दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाओगे क्योंकि इस समय इस जन्म में तुम्हारे अंदर कुछ दोष है हमने आकाशवाणी को कहा कि यदि हमारे अंदर दोष है तो हमें आपने अपना दर्शन क्यों दिया आकाशवाणी ने कहा कि नारद मंत्र तो हमारे भक्तों ने दिया था तू मंत्र का जप करता रहता मंत्र का चमत्कार अगर तुम्हें दिखलाई नहीं देता तो तुम क्या कहते कि मंत्र भी झूठा और जिन संतों ने मंत्र दिया वे संत भी झूठे अपने मंत्र को सच्चा करने के लिए अपने भक्तों को सच्चा बताने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपना दर्शन दे दिया अब तुम अगले जन्म में मेरा दर्शन पाओ हे व्यास देव जी जब आकाशवाणी ने हमसे ऐसा कहा अब हम तो दिन रात यही चिंता करते हैं कि कब हमारा शरीर छूटे कब हमारा शरीर छूटे और भक्तों हम क्या कहते हैं कि हम नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे लेकिन देव ऋषि नारद जी कहते हैं के कि मैं कब मरू मैं कब मरू मैं कब मरू नारद षि कहते हैं कि समय आने पर हमने अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया और ब्रह्मा जी की गोद से हमारा जन्म हुआ हे व्यासदेव जी एक दिन में बेंकुट में गया भगवान का भजन करते हुए उस समय माता लक्ष्मी के पास एक सुंदर वीणा पड़ी थी हमने ठाकुर जी को नमस्कार कर, कर कहा कि प्रभु भजन तो आपका गाते ही ये सुर में और यदि ये वीणा मिल जावे तो सुर से सुर मिलाकर और आनंद मगन होकर गाएंगे तो भगवान ने हमें वीणा दे दी और हम तो वीणा बजाते हुए सीधे चल दिए अच्छा भक्तों कुछ संत मतलब सुंदर इसके विषय में बताते हैं इसी चरित्र पर टीका करते हैं संत कि जिस समय देव ऋषि नारद जी लक्ष्मी जी की वीणा को लेकर चले गए माता लक्ष्मी टुकर टुकर गोर गोर कर भगवान विष्णु को देख रही हैं। भगवान नारायण ने कहा क्या हुआ लक्ष्मी जी ने कहा वाह रे वाह हमारी इतनी कीमती वीणा आपने उन्हें दे दी क्यों भगवान ने कहा कि धन्यवाद के मेरे भक्त का लक्ष्मी जी बोले क्यों एक तो मेरी वीणा लेकर चले गए और मैं उन्हें धन्यवाद दूं भगवान कहते हैं बात तो सुनो पूरी बीच में बोल पड़ती हो जी बोलिए स्वामी जी भगवान कहते हैं कि धन्यवाद कहो मेरे भक्त का वीणा मांगा तुम्हें नहीं मांगा और यदि तुम्हें मांगते तुम्हें तो मैं तो कहता भैया लेकर चले जाओ मैं तुम्हें भी दे देता भक्त परा मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं ग्यारहवीं स्कंद में तो भगवान कृष्ण ने उधव से कहा अर्जुन है उद्धव जितने मुझे ब्रह्म आदि देव अच्छे नहीं लगते हैं मेरी प्रिया लक्ष्मी मुझे अच्छी नहीं लगती मुझे मेरा कृष्ण रूप अच्छा नहीं लगता हे उद्धव जितने प्यारे मुझे मेरे भक्त लगते हैं इसलिए मैं अपने भक्तों के पीछे घूमता हूं उद्धव जी बोलते कर लो बात महाराज पीछे क्यों रहते हो आपको तो आगे रहकर अपने भक्तों को मार्गदर्शन बताना चाहिए कराना चाहिए भगवान कहते कि मेरे भक्तों को मार्गदर्शन कराने की आवश्यकता नहीं है उद्धव जी बोले क्यों अरे उनके पास मेरी भक्ति मेरा ज्ञान है मेरा प्रेम भक्ति के द्वारा उन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त है दिव्य नेत्र प्राप्त है इसलिए उन्हें सब कुछ नजर आता है उधव जी ने कहा कि महारा पीछे क्यों चलते हो भगवान कहते उधव मेरे भक्त मुझ पर इतना कर्ज चढ़ा देते इतना कर्ज चढ़ा देते इतना कर्ज चढ़ा देते, देते जिसे मैं उतार नहीं सकता और मैं पीछे इसलिए अपने भक्तों के चलता हूं उधव मेरे भक्त जब चलते हैं उनके तलवे के नीचे धूल लगती है अपने पैर को उठाते हैं उनके तलवे से जो धूल उड़ती है उस धूल को मैं अपने माथे पर धारण कर अपने भक्तों के कर्ज से में मुक्त हो जाता हूं इतनी महानता भक्तों बताते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों के विषय में इतना प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों से अपराध देव ऋषि अपना अपराध देवराज इंद्र ने भी किया और अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया जबकि ब्रह्मा जी के अपराध से देवराज इंद्र का अपराध तो बहुत बड़ा था ब्रह्मा जी ने तो केवल ग्वाल बालों को दोवों को अपने धाम लेकर चले गए थे एक साल तक और देवराज इंद्र ने भयंकर आंधी तूफान किया था ब्रजभूमि वृंदावन धाम में अपराध तो बड़ा उसका लेकिन दंड बड़ा भोगना पड़ा किसे ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने चालीस शल, चालीस श्लोक कहे होंगे भगवान की स्तुति में देवराज इंद्र ने कम से कम आठ श्लोक कहे अब दोनों में भगवान जो रीचे प्रसन्न हुए रिचे किस पर इंद्र पर ब्रह्मा जी की तरफ तो मुंह उठाकर भी नहीं देख रहे थे ऐसा क्यों ब्रह्मा जी से भगवान इसलिए इतने नाराज हुए भगवान कहते हैं कि एक क्षण भी मैं अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकता हे ब्रह्म तुमने एक साल के लिए मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया इसलिए नाराज हो और देवराज इंद्र को क्षमा इसलिए भगवान ने कर दिया भगवान कहते भले ही तूने अपराध किया हो जो भक्त मुझसे दूर दूर रहते थे वे सब मेरे प्रिय भक्त सात दिन तक मेरे अगल बगल ही खड़े थे मेरे पास खड़े थे इसलिए तुम्हारे कारण मेरे भक्त निकट आ गए इसलिए भगवान इतने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं देव ऋषि नारद जी कहते के हे व्यास देव जी धन्य संतों का संग धन्य भगवान की कथा मैं दासी पुत्र होकर आज जगत में भगवान का अवतार आवेश अवतार कहलाता हूं यह सब संत कृपा और भगवान की कथा का फल है इसलिए व्यासदेव जी तुम्हारा मन संतोष्ट कब होगा तुम भगवान की लीला से परिपूर्ण किसी उत्तम कथा की रचना करो जिसमें भक्त और भगवान का चरित्र हो और चतुर्श्लोक भागवत का उपदेश दिया देव ऋषि नारद जी ने व्यास देव जी को जीव तत्व जगत तत्व माया तत्व और आत्म तत्व ये चतुर्श्लोक भागवत सुनाकर देव ऋषि नारद जी चल दिए परम पूज्य सुत को जी कहते हैं कि सोन ऋषियों धन्य है देव ऋषि नारद जी जिन्होंने जीवों के कल्याण के लिए अपने शिष्य व्यास देव जी को सुंदर भागवत का उपदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता के दसवें अध्याय के श्लोक नंबर नौ में भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझमे वास करते हैं उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं किसका आनंद का अनुभव आखिर यह आनंद है कौन ब्रह्म का स्वरूप क्या है आइए ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए उपनिषद में चलते हैं तेतियो उपनिषद भरगु बल्ली एक दिन भर्गु ऋषि ने अपने पिता वरुण देव से कहा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है वरुण देव ने अपने पुत्र भर्गु को कहा कि तपस्या तपस्या करो भरगु ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए खूब तपस्या करी कई महीनों के बाद लौटकर आए बोले पिताजी मैंने ब्रह्म को जान लिया है बोले बताओ क्या है ब्रह्म का स्वरूप बोलो ज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान के बिना तो कोई उस ब्रह्म को जान नहीं सकता ज्ञान के बिना तो कोई जीव काम नहीं कर सकता इसलिए ब्रह्म का रूप ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है वरुण देव ने कहा नहीं नहीं तब दूसरी बात फिर तपस्या करने के लिए चले गए भर्गू जी खूब तपस्या करने के बाद कहीं महीनों के बाद लौटकर आए बोले पिताजी मैंने ब्रह्म को जान लिया वरुण देव ने कहा बताइए कौन है ब्रह्म बोले अन ब्रह्म है अन्न को लोग खाते हैं अन्न से पैदा होते हैं अन्न के बिना नहीं रह सकते इसलिए अन्य ब्रह्म है वरुण देव ने कहा नहीं नहीं तपसा तपस्या करने जाओ अन ब्रह्म नहीं है तीसरी मृतबा फिर तपस्या करने के लिए गए कई महीने तपस्या करी तपस्या करकर भरगो ऋषि लौट कर, कर, कर आए बोले पिताजी मैंने ब्रह्म को जान लिया हां बोलो क्या है ब्रह्म कौन है ब्रह्म बोले प्राण ही ब्रह्म है श्वास जो हम ले रहे हैं हमारे शरीर में जो चेतना है वही ब्रह्म है इसके बिना कोई नहीं रह सकता वरुण देव ने कहा नहीं बेटा प्राण ब्रह्म नहीं है पूर्ण तपस्या करने के लिए जाओ तपसा चौथी मर्तबा फिर तपस्या करने के लिए चले गए कई महीने तपस्या की लौट कर आए कहते पिताजी मैंने ब्रह्म को जान लिया हाँ बताओ क्या है ब्रह्म का स्वरूप बोले मन ही ब्रह्म बोले नहीं बेटा मन ब्रह्म नहीं है मन तो वैसी डगमगाता रहता है तो पुण्य कहां भेज दिया तपस्या करने के लिए भेज दिया पुनः पांचवी बार भरग ऋषि फिर तपस्या करने के लिए गए कहीं महीने तपस्या करी आकर कहते पिताजी मैंने ब्रह्म को जान लिया बोले बोलिए कौन है ब्रह्म बोले विज्ञान ही ब्रह्म है विज्ञान का हर हृत जानकारी किसी चीज को खोज करना यही ब्रह्म है यही स्वरूप है वरुण देव ने कहा नहीं तपसा तपस्या करो छठी मरतबा फिर तपस्या करने के लिए गए अब जब इन्होंने तपस्या करी कई महीने अब इन्हें पता लग गया ब्रह्म क्या है दौड़े दौड़े आए पिताजी ब्रह्म को जान लिया बताओ कैसा है ब्रह्म का स्वरूप कौन है ब्रह्म तो भर्गु जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि पिताजी आनंद ही ब्रह्म है कौन है ब्रह्म भक्तों आनंद आनंद ही ब्रह्म है इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं मेरे विषय में जब भक्त बताते हैं उन्हें आनंद आता है एक समय गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के पास सारे ऋषि मुनि गए बोले संसार में बड़े दुष्ट लोग आ गए वाल्मीकि ऋषि कहते संसार में कोई दुष्ट नहीं है बोले महाराज कैसी बात आप कर रहे हो बोले हां मैं ठीक कह रहा हूं कोई दुष्ट संसार में नहीं देवता को क्या चाहिए आनंद भूत प्रेत आदि को क्या चाहिए आनंद ऋषियों को क्या चाहिए आनंद और हमें क्या चाहिए आनंद तो सबको आनंद चाहिए तो दुष्ट कौन हो सकता है और आनंद का मतलब क्या है तो कृष्ण उपनिषद में लिखा है राम का अर्थ करोगे तो भक्तों आनंद राम का अर्थ होता है आनंद सबको राम जी चाहिए सब राम का भजन कर रहे हैं इसलिए कोई संसार में दुष्ट हो नहीं सकता गुरु बाल्मीकि ऋषि ऋषो से कहते हैं इसलिए उनका स्वरूप आनंद कितनी टेंशन में बैठे होंगे कथा में आनंद आ जाएगा भूल जाएंगे अपनी परेशानियों को क्यों क्या आनंद है कथा में तो नींद भी बड़ी जबरदस्त आ जाती है सब बोले भाई नींद क्यों आवे बोले भाई कथा से आनंद आवे तो नींद आवे नींद की गोली खाते उससे तो नींद आती नहीं कथा में बहुत बढ़िया नींद आती है क्यों क्योंकि आनंद है भगवान का स्वरूप और वही आनंद देव ऋषि नारद जी ने किसे दिया व्यास देव जी को अब कुछ भक्तों के प्रश्न है क्योंकि जब हम आप देख रहे हो भागवत में तोते पड़े हैं तो तोते को लेकर बड़े प्रश्न है कि तोता क्यों रखा जाता है और कहीं कहीं तो मैं बहुत बदलाम हो गया हूं बोलते है महाराज तोते की पूजा करवाते हैं सबसे तोता क्यों रखते हैं साहब आप तोते के विषय में थोड़ा सा चरित्रम लेते हैं कौश की में यहां से हम कथा लेते हैं ये तोता कौन है ये तोता सुखदेव महाराज जी है सुखदेव जी तोता है श्रीमती राधा रानी के तोता हैं श्रीमती राधा रानी को अगर कृष्ण को कोई पैगाम देना होता था तो इन्हें ही भेजती थी ये किशोरी जू के पैगाम को लेकर जाता था और कृष्ण से कहता था तो कौशिकी की सभीता में कथा आती है वो हम आपको आगे सुनाते हैं यहां पर सोनक जी ने परम पूज्य सुदगो स्वामी जी को नमन किया और कहा कि भगवान आप हमें ये बताइए कि देव ऋषि नारद जी के जाने के बाद अपने गुरु के जाने के बाद और देव ऋषि नारद जी ने व्यास देव जी को जो आदेश दिया था जो श्लोक सुनाए थे तो देव ऋषि नारद जी के जाने के बाद व्यासदेव जी ने उन श्लोकों का क्या किया परम पूज्य सुत को स्वामी जी कहते हैं कि हे ऋषिवरो व्यासदेव जी अपनी गुफा में प्रवेश किए और अन्य शिष्यों को कहा कि अब मुझे एकांत में बैठने तो आप सब बाहर जाइए तो व्यासदेव जी के जो अन्याय शिष्य थे वो बाहर चले गए व्यासदेव जी ने ध्यान किया जब व्यासदेव जी ने ध्यान किया तो सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान आया माथे पर मुकट कानों में कुंडल पितांबर धारी मोरपंख धारण किए हुए मद, मद मुस्कान में दर्शन दे रहे हैं भगवान के दर्शन के बाद व्यासदेव जी को भगवान की माया का दर्शन हो गया और माया के दर्शन में व्यासदेव जी ने क्या देखा भक्तों कि सब प्राणी कष्ट भोग रहे हैं दुखों से पीड़ित हो रहे हैं नरकों में गिर रहे हैं व्यासदेव जी की आंख खुल गई और व्यासदेव जी ने विचार किया कि अब इनका कल्याण करना चाहिए चार श्लोकों का व्यासदेव जी ने ध्यान किया और ध्यान कर कर कर बड़ा सुंदर ज्ञान को प्रकट किया वो है श्रीमद भागवत महापुराण चार श्लोक के अर्थ को निकालकर व्यासदेव जी ने अठारह हजार श्लोकों का निर्माण कर दिया और श्रीमद भागवत महापुराण इसका नाम रखा व्यासदेव जी विचार करते हैं कि मैंने सुंदर कथा की रचना तो कर दी मैं तो हो गया हूं बुढ़ा मैं तो अब इसका प्रचार नहीं कर सकता इसके प्रचार के लिए तो कोई युवक चाहिए लेकिन युवक भी कौन जिसमें वैराग्य हो त्याग हो और वे केवल मेरे पुत्र पुत्रेव जी में लेकिन वो तो किसी गिरी गुफा में समाधि लगाकर बैठा है कैसे लाया जाए तो भागवत का एक श्लोक है श्लोक व्यासदेव जी ने अपने अन्य शिष्यों को पढ़ाया और कहा कि वनों में वृक्षों के नीचे गुफाओं में तुम इस श्लोक को गाते हुए जाओ जहां भी मेरा पुत्र होगा इस श्लोक को सुनकर आ जाएगा पहले भगवान के रूप के विषय में गा रहे थे पितांबर ओढ़े भगवान एक हाथ में बंसी और एक हाथ से हाथ में डंडा लिए भगवान गंवे चला रहे हैं और भगवान गंवे चलाते हुए जा रहे हैं तो ब्रज की गोपियां स्वर्ग की अप्सराए सम्त देवता भगवान के उस सुंदर रूप को देखकर गदगद हो रहे हैं इतना सुंदर वे भगवान का रूप था कामदेव के रूप को भी फीका कर देखदेव महाराज जी के कानों में जब ये शब्द गए तो सुखदेव जी विचार करते हैं कि रूप में इतने सुंदर होंगे ना जाने स्वभाव ऐसा है कि भी नहीं क्योंकि कुछ लोग रूप से बड़े सुंदर होते हैं लेकिन स्वभाव साफ राक्षस स्वभाव कहते हैं इनकी बोली सूरत में मत जाना दिखने में बोला है तो गजब का गोला तो सुखदेव जी विचार कहते हैं कि रूप के अंदर इतने सुंदर हैं, स्वभाव ना जाने ऐसा हो के नहीं तो अब शिष्यों ने एक श्लोक गाया आहो बकी हम स्तन कालकूटम जिगाम सया पा दत्व साधवी ले भे गतिम धात्र चिताम तोन्दयालू अहो बकी हम बक्का सुर की भैन नाम पूतना काम कृष्ण को विष्प पिलाने के लिए आई नाम से बाल घाटनी बालों को बालकों को मारती थी और काम क्या करने आई कृष्ण को मारने के लिए आई लेकिन वह प्यारे हे प्रभु आपने उसके दूत को पान किया आपने उसके विष को पान किया जो गति देव की यशोदा अन्य माताओं को दी वही गति प्रभु आपने पूतना को दे दी ये श्लोक सुनकर सुखदेव महाराज की समाधि खुल गई और दोले-दोले सुखदेव महाराज जी व्यास देव जी के शिष्यों के पास आए चरणों में गिर गए बोले महाराज आपने श्लोक तो बड़ा सुंदर गाया आप हमें भी ये श्लोक सुनाइए हमें सिखाइए और अन्य श्लोक भी हम आपसे सुनना चाहते हैं व्यास देव जी के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ने केवल एक ही श्लोक पढ़ाया था वो हमने गा दिया और यदि आपकी दिन तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलिए वे आपको और भी मधुर मधुर सुंदर सुंदर श्लोक सिखाएंगे आज सुखदेव जी दौड़े दौड़े व्यास देव जी के पीछे आ गए पहले व्यासदेव जी इनके पीछे भाग रहे थे पुत्र पुत्र कहकर पुकारा रुके नहीं रुके लेकिन आज गोविंद के चरित्र को सुनकर चुम्बक की तरह श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को अपनी ओर खींच लिया आज व्यास देव जी को पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी सुखदेव जी खुद ही दौड़े दौड़े आ गए चरणों में गिर गए भगवान हमें और भी श्लोक सुनाई है हम भी इस सुंदर कथा को सीखना चाहते हैं परम पूज्य श्री सुद गो स्वामी जी कहते हैं कि हे है सोन का ऋषियों जिस समय व्यासदेव जी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत पढ़ाते थे उस समय भी हमने श्रीमद् भागवत को सुना और जब सुखदेव महाराज जी ने व्यास देव सुखदेव महाराज जी ने जब राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई उस समय भी मैंने इस कथा को श्रवण किया तो मैं आपको ये कथा सुनाता हूं अब यहां पर जो सुखदेव महाराज जी के जन्म की कथा में आपको कहने जा रहा हूं वो है कौश की में जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कथा आती है अमर कथा अमर कथा अमृतनाथ में शंकर जी ने पार्वती को सुनाई थी एक समय देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत पर गए शंकर जी का दर्शन करने शंकर जी तो समाधि लगाकर बैठे थे माता पार्वती अकेली थी माता पार्वती को प्रणाम करते हैं देव ऋषि नारद जी क्या कहते हैं मैया नमस्कार और माता पार्वती जी देव ऋषि नारद जी को कहे गुरुदेव नमस्कार वो उन्हें माता कह रहे हैं और वो उन्हें गुरुदेव कह रही हैं देव ऋषि नारद जी ने माता जी से कहा कि आप बहुत मुस्कुरा रही हो आखिर क्यों तो पार्वती जी कहती है कि मेरे पति देव इतने अच्छे हैं मुझे हर बात बताते हैं कोई बात छुपाते नहीं है तो देव ऋषि नारद जी कहते मैया कभी शंकर जी ने आपको यह बताया कि नरमुंडो की माला गले में क्यों धारण करते हैं पार्वती जी कहती ये बात तो उन्होंने कभी नहीं बताई तो देव ऋषि नारद जी कह आए तो पूछ लेना आप अपने राम चलते हैं देव ऋषि नारद जी चल दिए शंकर जी समाधि से आ रहे थे मार्ग में देव ऋषि नारद जी का दर्शन हुआ शंकर जी कहते महाराज जी कहाँ से आ रहे हो बोले साहब आपके दर्शन के लिए गए थे आप तो समाधि लगाकर बैठे थे हमने विचार किया चलो माता जी का दर्शन कर ले हम तो माता जी के दर्शन के लिए चले गए लेकिन मैया बड़े भावुक होकर आपको याद कर रही हैं ना जाने कुछ पूछना चाहती हैं शंकर जी कहते आप जाएं और याद ना करें आप तो अपना काम कर, कर गए होंगे इतने में जब शंकर जी गए तो शंकर जी को देखकर माता पार्वती अपने मुंह को यहां तहां करने लगे शंकर जी ने कहा प्रिय क्या हुआ माता पार्वती ने कहा चल झूठे शंकर जी कहते प्रिय मैंने तुमसे क्या झूठ कहा बोले तुम झूठ कहते हो आपने हमसे कहा कि मैं आपको सब बातें बताता हूं मंत्रगुप्त जो जब करते हैं वो भी बताया आपने लेकिन महाराज आपने ये कभी नहीं बताया कि आप गले में नरमुंडो की माला को क्यों धारण करते हैं ये आपने नहीं बताया शंकर जी बोले जाने तो बोले ऐसे कैसे जाने थे अरे भलाओ गुरुदेव देव ऋषि नाराज जी का वो मेरी आंखें खोलकर चले गए शंकर जी कहते ज्यादा ही आंख खोलकर चले गए पार्वती जित प्राणी है आप जब तक हमें नहीं बताओगे मैं आपसे बात करने वाली नहीं शंकर जी कितने सुनो प्रिय जब जब तुम दुनिया में आई और गई तो तुम्हारी यादों में मैंने तुम्हारे एक एक सरों को अपने गले में पहन लिया पार्वती जी सरों को गिनने लगे एक दो तीन चार पांच छ सात ऐसे गिनने लगे पार्वती जी सोचती है और शंकर जी को कहती है कि महाराज मैं आती हूँ जाती हूँ पर आप आते जाते क्यों नहीं हो शंकर जी ने कहा कि अपने राम तो अमर कथा में मस्त रहते हैं इसलिए हम तो आते जाते नहीं तो माता पार्वती ने कहा कि जिस अमर कथा में आप मस्त रहते हो वो कथा आप हमें भी सुना दीजिए शंकर जी ने कहा कैलाश पर्वत में तो मैं तुम्हें सुना नहीं सकता इसके लिए तो तुम्हें हमारे संग अमृतनाथ चलना पड़ेगा शंकर तो जी अपनी पत्नी पार्वती को लेकर अमृतनाथ में गए और जो गुफा है ना भक्तों उस गुफा में प्रवेश कर शंकर जी ने अपने डमरू को बजाया तो जितने भूत प्रेत थे पशु थे पक्षी थे ने उस गुफा को खाली कर दिया क्यों क्योंकि सब समझ गए हैं कि शंकर जी अब एकांत में बैठना चाहते हैं और वो हमें कह रहे हैं कि आप सब जाइए तो उसी गुफा में एक तोता तोती ने अंडा दिया अब तोता तोती तो चले गए अंडा कहां से उड़कर जावे शंकर जी आसन जमाकर बैठ गए और माता पार्वती से कहा कि हम अमर कथा को शुरू करें माता जी ने कहा करो महाराज तो शंकर जी ने कहा सो मत जाना बोले नहीं सोंगी महाराज बोले हमें कैसे विश्वास होगा बोले महाराज में हुकार रहेंगे हम हम तो आप समझना कथा को सुन रही है शंकर जी ने कहा ठीक है शंकर जी ने डमरू को बजाया भक्तों अमर कथा को कहना अर्म कर दिया अमर कथा के श्लोकों का उच्चारण हुआ और उस अंडे को तोड़कर वे सुख बार प्रकट हो गया शंकर जी श्लोक को कहते हैं माता पार्वती जी जवाब देती हैं तो सुख ने शंकर जी को भी देखा माता पार्वती को भी देखा भोलेनाथ जी ने कहा कि हे पार्वती भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और वहीं माता पार्वती सो गई और पार्वती मैया की ओर से सुखदेव जी हंकार मारने लगे शंकर जी ने कथा को पूर्ण किया डमरू बजाया अमर कथा पूर्ण माता पार्वती की भक्तों खुल गई आंख और माता पार्वती ने पूछ लिया कि भगवान कृष्ण ने उद्धव को क्या क्या क्या ज्ञान दिया इतने में शंकर जी विचार करते यदि यह सो गई है तो उत्तर किसने दिया तो देखा वो सुख तोता शंकर जी कहते अरे इसने तो अमर कथा को सुन लिया अब बाबा जी ने अपने त्रिशूल को संभाला सुखदेव जी समझ गए कि बाबा जी हम को ही मारने वाले हैं तो सुखदेव महाराज अमृतनाथ से उड़े और सीधे उड़ते चले गए कहा पर बद्रीनाथ सरस्वती के किनारे भगवान व्यास देव जी की पत्नी माता पिंगला तपस्या कर रही थी तपस्या करते उनको जमाई आई सुखदेव जी रक्षा के लिए उनके मुख में से उनके मुख में प्रवेश करकर उनके गर्भ में जाकर बैठ गए शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े कि अब बाहर आवे तो मैं इसे बताऊ अब बार में आवे तो बताऊ इतने में व्यास देव जी आ गए व्यासदेव जी ने कहा बोले बाबा किसे बताने वाले हो सब कुशल मंगल तो है क्या कर रहे हो यहां शंकर जी कहते महाराज आप से क्या छुपाएं हम अपनी पत्नी को अमृतनाथ में गुफा में सुना रहे थे अमर कथा हम तो समझे कोई नहीं होगा लेकिन एक सुख ने कथा सुन ली अमर कथा अपनी जान को बचाने के लिए वे आपकी पत्नी मुख हार से गर्भ में जाकर बैठ गए जैसे ये बार आवे तो मैं इसे मार दूंगा व्यास देव जी ने बोला कर लो बात अरे शंकर बाबा जी इसने तो अमर कथा को सुन लिया है ये तो अमर हो गया है आप इसे क्या मारोगे शंकर जी हैरान हो गए बोले बाबा तू बात ठीक कर रहे ये तो अमर हो गया मैं इसे नहीं मार सकता तो शंकर जी वहाँ से चले गए इसी प्रकार से हमारे सुखदेव महाराज जी का अवतार हुआ व्यासदेव जी के पुत्र बने गर्भ से नहीं आ रहे थे बारह वर्षों तक गर्भ के अंदर थे व्यासदेव जी ने कहा पुत्र आओ बोले नहीं आएंगे विष्णु की माया से डर लगता है भगवान विष्णु से प्रार्थना करी भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव तुम आओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तब जाकर सुखदेव महाराज जी बारह वर्षों के बाद गर्भ से बाहर आए और सोलह वर्षीय बन गए जन्म ही सोलह साल के बन गए इसलिए उनकी आयु जो सोलह सालों में पुराण में बताइए सोलह वर्षीय श्री सुखदेव महाराज कम ज़्यादा नहीं बताई सोलह वर्ष ही बताइए इस प्रकार से श्री सुखदेव महाराज जी का ये अवतार हुआ